मुखर्जी कमिशन के दौरान उस बौद्ध सन्यासी की पुकार क्या उसके देशवासियों ने सुनी थी? नेहरू के शव देह के पास वो बौद्ध सन्यासी कौन थे? प्रश्न का उत्तर सरकार की जिम्मेदारी माना गया, पर सरकार ने वो जिम्मेदारी ठुकरा दी। और भूत दिखने के डर से भारत सरकार द्वारा बनाई गई डॉक्यूमे� 816 सो बी न्यूज़ का हिस्सा हटा दिया गया बाद में सरकार के पक्षधर बनकर खोसला कमिशन में वीरा धर्म वीरा गवाह बनकर बताने लगे नेहरू के शव के पास वाले बौद्ध सन्यासी की तस्वीर उनकी थी साठ के दशत में सुभाषवादी जनता ने उस बौद्ध सन्यासी की तस्वीर डाक कागज में छापकर नेताजी होने का दावा करते हुए प्रश्न उठाया। ये सन्यासी कौन है? भारत सरकार साठ के दशक से ही इस मामले से अवगत थी कि शॉलमारी आश्रम के संस्थापक स्वामी सरदानंद जी को, जिन्होंने नेताजी बताया था, वे अपने दावों का समर्थन करने के लिए नेहरू के शव के पास वाले बौद्ध संन्यासी की तस्वीर को प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में पेश करते रहे इसका सबूत वर्तमान सरकार द्वारा डीक्लासिफाइड किए गए दस्तावेजों में मौजूद है जिन्हें इतने वर्षों तक गोपनीय रखा गया था यदि वह बौद्ध सन्यासी बीरा धर्मबीरा होते तो वह दस्तावेज इतने लंबे समय तक गुप्त क्यों रखा गया खोसला आयोग के समक्ष बीरा धर्म बीरा को खड़ा किया गया था वहां बौद्ध सन्यासी को नेताजी बताने वाले तथ्यों को गुप्त फाइल में क्यों रखा गया बीरा धर्म बीरा को सच बोलने वाला यह समझने का प्रयास क्या आज भी जारी है क्योंकि मुखर्जी आयोग के गवाह बाबा भंडारी CW35 ने प्रेस को बताया संत सम्राट उर्फ मौनी बाबा बौद्ध सन्यासी के भेष में तीन मूर्ति भवन में मालार्पण करने गए थे और उस यात्रा में वे भी उनके साथ छाया साथी थे। तो यदि शॉलमारी पर्व से शुरू होकर सीतापुर के मौनी बाबा के दौर तक शोध के लिए विचार किया जाए, तो फैजाबाद में नेताजी से जुड़े जो दौर हैं, � शॉलमारी आश्रम टूटने के बाद साधु जी के चले जाने पर जैसे कई सरदानंद जी में से एक सरदानंद की 1977 में देहरादून में मृत्यु हो गई थी लेकिन प्रवर्तक संघ में आनंदनाथ जी के रूप में नेता जी का आविर्भाव 1966 में हुआ और बाद में भक्त उन्हें मौनी के आश्रम में खोजते पाए शॉलमारी आश्रम तोड़कर थाकुर श्रीश्री बालक ब्रह्मचारी महाराज ने कहा था, देशवासी यदि नेताजी को चाहे भी, तो अधिकारियों की चाह में एक अंतर है। वही अंतर मुखर्जी कमिशन के दौरान एक बार फिर सिद्ध हुआ। जब देश के प्रधानमंत्री रैनकोजी मंदिर में रखे तथा कथित चिताभस्म का दर्शन करने गए थे, तब ये स्पष्ट हो गया क या संत सम्राट नेताजी हैं ये स्पष्ट करने में सरकार की इरादा नहीं था चाहे जनता की इच्छा हो अधिकारियों की इच्छा में वो अंतर मौजूद है तो क्या देश की सरकार किसी भी हाल में इस सत्य को स्वीकार करेगी कि नेहरू की शव शरीर के पास बुद्ध भिक्षु नेताजी थे भारत सरकार शाह और खोसला की जां था में रहना चाहती है और उसी दृष्टिकोण से क्या भारत सरकार नेहरू के शव के पास मौजूद उस बुद्ध भिक्षु को बीरा धर्म बीरा के रूप में मान्यता देना चाहेगी? हाल ही में भारत सरकार ने दिल्ली में प्रधानमंत्रियों के म्यूजियम की गैलरी में सरकार द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म के 816 और पश्चिम बंगाल के आलीपुर म्यूजियम की गैलरी में अनुज धर द्वारा लिखी पुस्तक इंडिया के बिगेस्ट कवरअप को स्थान देकर परोक्ष रूप से क्या संकेत देने की कोशिश की, ये शोधकर्ताओं के लिए विषय बन गया है। कारण ये कि उस किताब में अनुज धार ने नेहरू के शव के पास मौजूद बौद्ध सन्यासी को बी 60 के दशक में सुभाषवादी जनता की ओर से कैप्टन विश्वजित दत्ता जैसे लोगों ने डाक कागज के सन्यासी के चित्र को बड़े पैमाने पर प्रचारित कर देशवासियों के मन में सवाल उठाने शुरू किए उस समय उन्हें भारत सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर आलीपुर जेल में रखा गया था मुखर्जी आयोग के गवाह भंडारी बाबा को भी 2001 में भारत सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर सीतापुर जेल में रखा गया था। दोनों ही व्यक्तियों ने नेहरू के शव के पास मौजूद बौद्ध सन्यासी को नेताजी बताया था। मुखर्जी आयोग में बाबा भंडारी ने हलफनामा देकर बताया था, अगर देश को नेताज संत सम्राट उर्फ मौनी बाबा उपलब्ध हो जाएंगे। फिर देश क्या चाहता है? ये तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई की जापान में रेंकोजी की यात्रा से स्पष्ट हो गया। या एक तरफा सरकार की राय स्पष्ट हो गई। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ही सरकार की इस छवि ने संदेह की पर्याप्त गुंजाइश पैदा क तो आयोग के मुद्दों में से एक सवाल ये था, यदि नेताजी जीवित हैं, तो कहाँ और किन परिस्थितियों में? हालांकि सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को रद्द कर दिया, लेकिन ना तो शाहनवाज और ना ही खोसला जांच समिति की रिपोर्ट रद्द की। हालांकि मुखर्जी आयोग के संदर्भ की शर्तों की घोषणा के भीतर पिछली दो बाबा भंडारी ने मुखर्जी आयोग को एक विस्तृत हलफ़नामा दिया कि नेताजी कहां और कैसे जीवित हैं। अगर देश को नेताजी चाहिए तो भंडारी बाबा के पते पर संपर्क करने पर संत सम्राट उर्फ मौनी बाबा उपलब्ध हो जाएंगे। उस संपर्क का आधिकारिक पता था सीतापुर आर्मी कैंटोनमेंट एरिया के अंदर भैरव मं हालांकि न्यायाधीश ने मौनी बाबा से व्यक्तिगत रूप से कहीं और मुलाकात की थी और आयोग की रिपोर्ट में उनके द्वारा इस मामले का उल्लेख नहीं किया गया था शायद अंतरराष्ट्रीय कानूनी उलझनों के कारण गवाह CW20 रघुराज सिंह राठौड़ ने आयोग के समक्ष संत सम्राट उर्फ मौनी बाबा की तस्वीर प्रस्तुत की आजाद हिंद फौज के कर्नल अमर बहादुर सिंह को 1996 में मुज़ैहना में मौनी बाबा के दर्शन करने का मौका मिला उन्होंने हलफनामे में आयोग को यह तथ्य बताया मौनी बाबा की शक्ल से नेताजी की समानता देखकर वो हैरान थे यही पर सवाल उठता है कि क्या नेहरू के शव के पास मौजूद बौद्ध भिक्षु मुखर्जी ये सच सामने आते ही गुमनामी बाबा के भक्तों के माथे पर बल पड़ता है। इसलिए वे खोसला आयोग की गवाह वीरा धर्मवीरा को कब्र से बाहर ले आए। यहां तक कि जब स्थिति नहीं सुलझी, तो गुमनामी बाबा के और एक भक्त केशव भट्टाचार्य आगे निकालकर आए और अपने पुस्तक में ये दबा करना शुरू कर दिया कि मोन लेकिन वे अपने दावे के समर्थन में कोई तर्क नहीं दे सके। कनांदराम किताब में पत्रकार अनुजधर और चंद्रचूर घोष ने अचानक दावा किया कि गुमनामी बाबा नेहरू के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने दिल्ली गए थे। जो लोग भंडारी बाबा के दावे को इतने समय से झूठला रहे थे और उसका मजाक उड़ा र सवालों का सामना करने के बाद यह दावा करने पर मजबूर होना पड़ा बौद्ध भिक्षु को गुमनाम बाबा बताने की इस तकनीक को अपनाने के पीछे एक गहरी साजिश है वो है 1985 में गुप्तार घाट पर बौद्ध भिक्षु की चैप्टर खत्म करना ऐसे में भारत सरकार ने दिल्ली में 816 बी न्यूज़रील किस मकसद से जारी की क्या यह उनका उदारवादी रवैया है या इसके पीछे कोई और मकसद छिपा है यह शोधकर्ताओं के लिए शोध का विषय क्यों नहीं होना चाहिए आम लोगों के लिए यह सवाल हर तरफ से उठने लगा है नेहरू के शव के बगल में बौद्ध विक्षो की ऊंचाई लगभग 5 फीट 10 इंच है जो शव के बगल में सैन्य अधिकारी की ऊंचाई के करीब है कंबोडियाई लोगों की औसत ऊंचाई भारतीयों की तुलना में बहुत कम है तो खोसला कमिशन के गवाह कंबोडियाई साधु वीरा धर्मवीरा का कद कितना था इसके बाद क्या ये माना जा सकता है कि वीरा धर्मवीरा का सम्मान एक सच्चे व्यक्ति के रूप में किया जाना चाहिए जो लोग ऐसा कहते हैं वे स्वार्थ के लिए कहते हैं जय हिंद जय भारत